जनकमतावली जनकम। में देख रहे थे असमय कारण का जो लक्षण कहा गया तत्रासनम जनकम यह तुर तंतु संयोग ये इसमें भी असमय कारण का लक्षण जा रहा है पटका असम कारण इसी प्रकार की अभिघात का असमवा कारण लक्षण वेगो में भी जा रहा है और ज्ञान में इच्छादि का असमवा कारण तो ये लक्षण ज्ञान आदि में भी जा रहा है ये कहा गया ज्ञान आदि में इच्छादि का असमवा कारण लक्षण कैसे होगा इच्छा कहाँ रहेगी आत्मा में किस संबंध से समवाय सम आत्मनिय आसन्नम समवाय सम्बन्ध से और वहां ज्ञान किसम से रहेगा समवाय समय और ज्ञान इच्छा के प्रति कारण भी है तो होने से असमवा कारण का लक्षण इच्छा के प्रति असमवाय कारण का लक्षण ज्ञान में भी गया यद्यपि तीन स्थल दिखा दिया तथापि यह अतिव्याप्ति को वारण करना पड़ेगा अभी इसलिए कहते हैं मुक्तावली में तथापि पटा समवाय कारण लक्षण तूरी तंतु संयोग भिन्न तव क्योंकि पटका असमवाय कारण का लक्षण तूरी तंतु संयोग में भी गया पटका का असंभाई कारण किसको माना गया है तंतु संयोग अभी गया तूरी तंतु संयोग में इसलिए तूरी तंतु संयोग भिन्नत्वम ये भी देना चाहिए तो लक्षण जो हो गया तत्रासन्नम अर्थात तंतु में समवाय संबंध से रहता हुआ पट के प्रति कारण हो और तंतु तुरी तंतु संयोग से भिन्न भी हो ये देना पड़ेगा ज्ञान इच्छा के प्रति असमवाय कारण बन जाता है ये लक्षण के मुताबिक ऐसे वो अन्य कारण नहीं है अच्छा ये जो मतलब ज्ञान होने से इच्छा ये निमित्त कारण जो समवाय असमवाय नहीं होगा किंतु तो कारण है उसको निमित्त कारण कह देंगे अच्छा तो अभी तुरी तंतु संयोग में भी पटका असमवाय कारण का लक्षण जा रहा है इसलिए तुरी तंतु संयोग भिन्नत्व ये कहना पड़ेगा कहेंगे तूरी तंतु संयोग ये तो जनक ही नहीं है अर्थात ये कारण ही नहीं है तो इसमें लक्षण जाएगा ही नहीं क्यों आप कहते हैं तत्रासनम जनकम जनक भी होना चाहिए इस प्रकार की कोई शंका करेगा कहे तुरी तंतु संयोग ये तो जनक ही नहीं है तत्रा तत्रासन होना चाहिए और जनक भी होना चाहिए तो इस प्रकार कोई शंका दिखाने से अर्थात तुरी तो तंतु संयोग जनको न भवती इस प्रकार की कोई शंका करेगा तो उसका उत्तर देते हैं तुरी तंतु संयोगस्तु तुरी पट संयोगं प्रति असमवाय कारण भवती एवं तो तुरी तंतु संयोग असमवाय कारण होता है जनक होता है तो इसलिए उसमें भी लक्षण चला जाएगा क्योंकि आपका लक्षण इतना है तत्र आसन्नम होना चाहिए जनक होना चाहिए तो ये जनक है किसके प्रति जनक तो है ऐसा तो आप नहीं कहे हैं आप कहते हैं तत्र आसनम जनकम तो उसमें रहा समवाय समस्या और भी हो गया तो इसलिए आप नहीं कह पाएंगे कि तूरी तंतु संयोग जनक नहीं है इसलिए उसमें असमवाय कारण का लक्षण जाएगा नहीं इस प्रकार नहीं कह पाएंगे वो जनक भी है तूरी तंतु संयोग किसका जनक हो गया तूरी पट संयोग का ये जनप हो गया अच्छा प्रति कारणम तो ये प्रथम जो तूरी तंतु संयोग में पट का कारण का लक्षण अति व्याप्त हो रहा था ये निराकरण हो गया दूसरा कहा गया था अभिघात के प्रति वेगादी असमवाय कारण बन जाएंगे। इसके लिए कहते हैं मुक्तावली में एवं वेगा प्रति वेग स्पंदादि कारणम कारण भवती एवि अभिघात के प्रति वेगादि असमवाय कारण बन जा रहे हैं उनको निराकरण करने के लिए अभिघात का कारण में भी वेगादि भिन्नम ये कहना पड़ेगा तो यहाँ भी कहेंगे वेगादि कारण ही नहीं बनते हैं कहते ऐसा नहीं वेगादि भी कारण बनते हैं किसके प्रति कहते हैं वेगादि कम बैग स्पंदादी असमवा कारण बैग उत्तरक्षीण बेग के प्रति असमवा कारण क्योंकि बैग बढ़ता है ना अंग्रेजी में कहते हैं वो बढ़ेगा धीरे धीरे जो गिरने वाला पदार्थ होगा वो धीरे धीरे उसका बढ़ेगा तो इसलिए पूर्वक्षण वेग उत्तरक्षण वेग के प्रति असमवाही कारण होगा पूर्वक्षण वेग का समवाही कारण कौन होगा बैग का समवाही कारण कौन होगा पूर्वक्षण का वेग उत्तरक्षण वेग का असमवाय कारण होगा एक ही जगह में रहना पड़ेगा ये वेग कहाँ रहेगा वेग क्या पदार्थ है गुण है कहाँ रहेगा द्रव्य में तो कौन सा द्रव्य में वो वेग रहेगा वो पिंड पृथ्वी जल मात्र वृद्धि है वह तो पिंड में रहेगा तो जो पिंड में पूर्वक्षण बैग रहेगा उत्तरक्षण बैग भी उसी पिंड में रहेगा और ये पूर्वक्षण बैग उत्तरक्षण बेग का प्रति कारण भी होता है तो होने से बैग का असामवा कारण बैग में भी जाएगा और स्पंद ये सब में भी असामवा कारण का अर्थात बैग स्पंद के प्रति भी अर्थात ये कारण होगा स्पंद अर्थात जो चलना तो बैग बढ़ेगा तो जो वाइब्रेशन कहेंगे तो उसके प्रति भी ये भी सब कारण होते हैं अच्छा इसलिए क्या करना पड़ेगा तत्त कार्य असमवाय कारण लक्षणे तत्त भिन्न तुम दे जिसका असमवाय कारण का लक्षण है, जिसमें अतिव्याप्ति हो जाती है अतिव्याप्त हो जाता है वहां से भिन्न करेंगे तो इसलिए तत्त तत कार्य का असमवाय कारण में तत्त भिन्न तो देना पड़ेगा ये कोई सामान्य नहीं हो गया अभिघात के प्रति वेग हो गया पट के प्रति तुर तंतु संयोग हो गया इसलिए तत्व भिन्न ये कहना पड़ेगा आगे कहते हैं तो इसी प्रकार की जो इच्छा के प्रति ज्ञान असमवाई कारण हो जाता है तो इच्छा का असमवाय कारण में भी ज्ञान भिन्न तो कही इसके लिए कहते हैं आत्मविशेष गुणा तो कुरा भी तुम नास्ती होने से तेनाली तदिन्न सामान्य लक्षण देयम है आत्मविशेष गुण ये किसी के प्रति भी असामवा कारण नहीं बनते हैं क्योंकि वहां तो आत्मनसं ही असमवाय कारण दिया गया ये जो तूरी तंतु संयोग बैग ये किसी किसी के प्रति कारण बन जाते हैं और ये किंतु तो किसी के प्रति भी कारण नहीं बनते हैं नहीं बनने से कहते हैं कि सामान्य रूप से इनको लक्षण में जोड़ दे सकते हैं सामान्य रूपेण अर्थात आत्मविशेष गुण भिन्नते सती आगे जो आपका असमवाहिकण का लक्षण कहेंगे क्योंकि ये किसी के प्रति भी असमवा कारण बनते नहीं तो इसी के इसी प्रकार की असमवाहिकण का जो सामान्य लक्षण हो गया तत्रासनम जनकम अगर उसमें आप जोड़ देंगे तुरी तंतु तुरी तंतु संयोग भिन्नत्व सति तत्र सन्नम जनकम कह देंगे तो तूरी तंतु संयोग किसी के प्रति फिर असमवा कारण बन नहीं पाएगा किंतु तूरी तंतु संयोग असमवाय कारण होता है किसके प्रति संयोग के प्रति इसलिए सामान्य लक्षण में आप तूरी तंतु संयोग भिन्नत्व सति नहीं कर पाएंगे पटका असमवा कारण में आप इसको जोड़ेंगे किंतु जो आत्म विशेष गुण हो गया ये किसी के प्रति भी असामवा कारण नहीं होंगे इसलिए जो कारण का लक्षण है सामान्य लक्षण उसमें ये भिन्न आत्म विशेष गुण भिन्न कह दे सकते है आत्मविशेष गुणा नाम तो कुछ असामवा कारण ना तेनाव सामक्षण देयम है तद भिन्न अर्थात आत्मविशेष गुण भिन्नत्व ये सामान्य लक्षण दे सकते हैं अर्थात असामवाण का जो सामान्य लक्षण है उसमें ये दे देंगे आत्मविशेष गुण भिन्न सती त्रसन्न जनक पदकृत्य में तर्क संग्रह कह दिया कार्य सह अथवा कारणेन सह एक अर्थे वर्तमान सत्कारण ये आत्म विशेष गुण भिन्न तो जोड़ देंगे यह हो गया सामान्य लक्षण अभी आप पटका असमवाय कारण कहेंगे तो तूरी तंतु संयोग भिन्न तव सती आत्मविशेष गुण भिन्न ते सती है पूरा जोड़ना पड़ेगा और तो जो अगर पटका विशेष रूप से कहते हैं वहां आत्मविशेष गुण भिन्न तो कहने का आवश्यक नहीं है क्योंकि वहां वो बात ही नहीं है तो जब सामान्य एक लक्षण कह देंगे तो इतने आत्मविशेष गुण भिन्नत्व सती हो जाएगा ये तूरी तंतु संयोग ये फिर पटके प्रति असंभव कारण ये बन जाएगा लक्षण जाएगा इसके लिए आगे विचार दिखाएंगे वो सब इतना आवश्यक नहीं होगा सामान्य लक्षण ही सर्वत्र ये संभव होगा नहीं नहीं कर सकते हैं पटके के प्रति केवल कहेंगे आवश्यक नहीं इसका वहां नहीं है वहां आप कहेंगे कि दंड कपालो संयोग इस प्रकार की कुछ लाएंगे अगर लाएंगे तो फिर एक विशेषण जोड़ देंगे अगर कुछ ऐसे आ जाएगा लक्षण अतिव्याप्ति होगा तो तिन्न तो तो कहना होगा तो असमवाय कारण का किंतु लक्षण जा रहा है जा रहे तो आप निमित्त तो कारण क्योंकि निमित्त तो कारण हो गया समवायिक कारण तो असमवाय कारण तुम भिन्न कारण तो जहाँ समवायी कारणत्म तो अथवा असमवाय कारणतम तो लक्षण चला जाएगा उसका आप निमित्त नहीं कह पाएंगे तो अभी वो सबसे बारण करने से उनको निमित्त में फिर जाएंगे अच्छा जा। आगे दिनकरी में मुक्तावल्याम अत्र यद्यपि तुरी तंतु संयोगस्य पटम प्रति कुतो न असमवायी कारणत्व आप अभी तूरी तंतु संयोग को पटका का कारण नहीं है ये मान करके तुरी तंतु संयोग भिन्न सति कह रहे हैं तभी पूर्व पक्ष पूछता है कि असमवाय कारण क्यों नहीं होगा आप तो भिन्न क्यों कहना चलते हैं? क्यों कहते हैं तूरी तंतु संयोग से पटम प्रति असमवाय कारणत्व कुतः न ये पूछता है अर्थात आप लक्षण वारण करते हैं उसे तो क्यों वारण करते हैं सिद्धांत कहते हैं कियोग को अगर असमवाण मानेंगे असमवाण का नाश से कार्य का नाश होता है अगर तुरी तंतु संयोग को आप असमवाह कारण मानेंगे तो जब पट पूरा हो गया तुरी तंतु संयोग का नाश होगा नहीं होगा हो जाएगा अगर इसको असमवा कारण मानेंगे तो असमवाही कारण का नाश से पट भी नाश हो जाएगा पट पूरा हो गया तो पट नाश हो जाएगा तो इसलिए कहते हैं दूरी तंतु संयोग नाशे पट नाशा पते है अगर इसको असमवाही कारण मानेंगे तो असमवा कारण नाश से कार्य नाश होता है तो पट का नाश हो जाएगा असमवाय कारण नाश से द्रव्य नाश जनकवाद असमवाय कारण का नाश होने से द्रव्य का नाश होता है असमवायिक कारणस्य नाश से द्रव्य नाश जनकत्व इसलिए तुरी तंतु संयोग को अगर असमवाय कारण मानेंगे तो पट निर्माण पूरा हो जाने से पट नाश हो जाएगा ये दोष आएगा अभी पूर्व पक्ष कहेगा आपने अभी हमको नियम सुना कि असमवाय कारण नाश से नाश होगा ये नियम क्यों होगा असमवाई कारण नाश से द्रव्य नाश नच नच सिद्धांति कहेगा पूर्व पक्ष कह रहा है असमवा कारण नाश से द्रव्य नाशक प्रमाणा भाव असमवा कारण का नाश होने से द्रव्य का नाश होगा इसमें कोई प्रमाण नहीं है पूर्व पक्ष कहा सिद्धांत कहता है कि इति कहना है टीका में पूर्व पक्ष जो कह रहा है कि असमवाय कारण नाश से द्रव्य नाश नहीं होगा उसका क्या अभिप्राय है द्रव्यनाश फिर कैसे होगा समवाही कारण नाश से राम्री में देखिए प्रमाण देखिये प्रमाणाभाविगे सर्वत्र समवाहीशाद द्रव्यनाश संभवात पूर्व पक्ष इसको बुद्धि में रख करके कहता है कि असंवाय कारण नाश को द्रव्यनाश के प्रति कारण नहीं मानेंगे क्यों समवाही कारण नाश से द्रव्य नाश हो जाएगा तो इसलिए समवायि कारण नाश को ही नाश का कारण मानेंगे ऐसा पूर्व पक्ष कह रहे हैं सिद्धांति कह रहे इतिनाशवाच्यम सिद्धांति अभी स्थल दिखा रहे का नाश अन्यथा अनुपथे रेव मानवाद अगर आप समवायि कारण नाश से कार्यनाश कहेंगे दियणु का कार्य है उसका समवाय कारण कौन है परमाणु अभी समवायि कारण नाश से कार्यनाश हो पाएगा परमाणु नाश से देवणु का नाश हो पाएगा नहीं होगा क्यों नहीं होगा परमाणु का ही नाश नहीं होगा तो इसलिए आप लोग तो है वो नहीं थे ना इसलिए उनको बुला रहा था तो तो परमाणु का नाश नहीं होगा किंतु देवणु का नाश तो होना ही है क्यों होगा देवणु का नाश होना ही है ये क्यों ऐसा नियम क्यों लगना चाहिए नहीं तो दियोणु का नाश नहीं होगा तो क्या हानि होगी क्या होगा प्रलय नहीं हो पाएगा अगर दियोणुको का का नाश नहीं होगा तो प्रलय नहीं होगा तो किन्तु प्रलय है प्रलय है तो परमाणु पर्यंत तो सब भंग हो जाएंगे तो दियोणु का नाश भी होता है और दियोणु का नाश समवायिक कारण नाश से नहीं होगा तो फिर किसका नाश से मानना पड़ेगा अभी असमवायिक कारण नाश से दियोणु का नाशोतर एवं मान तवत यहाँ तो वो हम बात एक नंबर टिप्पणी में दे दिए अच्छा ये दियोणु को नास के ऊपर एक नंबर टिप्पणी होना है है ये पुस्तक में दियोणु को नाश के ऊपर एक नंबर टिप्पणी जो मूल रामरुद्री में दिया है ना दियोणु को नाशो अन्यथा अनुपत एवं मान तवत रामरुद्री में जो है उसी के ऊपर एक नंबर टिप्पणी लिखना है ताकि नीचे एक नंबर टिप्पणी दिया है दियणुक नाश स्थल है ना, ने। आप का पुस्तक में नहीं है कैसे हा मतलब ये जो पुस्तक है कारिका बलि जिस पुस्तक का नाम है उसमें आप लोगों का तो कुछ अलग टिप्पणी होगा दियोणु का नाश स्थल में समवाही कारण परमाणु का नाश नहीं हो पाएगा इसलिए वहा तो असमवाह कारण नाश से कार्य नाश स्वीकार करना पड़ेगा अच्छा अभी पूर्व पक्ष क्या कहेगा कहेगा कि आपने असमवाय कारण नाश को द्रव्यनाश का कारण माने और फिर आप कहेंगे कि कहीं तो समवाही कारण नाश से भी द्रव्यनाश होता है अभी कहीं समवायि कारण नाश से द्रव्यनाश कहीं असमवाय कारण नाश द्रव्यनाश कारण था अवच्छेद का अनुगत होगा क्या फिर नहीं होगा तो इसलिए पूर्व पक्ष कहता है कि यही मान लेना अच्छा है कि असमवाही कारण नाश से द्रव्य द्रव्यनाश मान लेंगे क्योंकि जहां समवाय कारण नाश होगा वहां असमवा कारण नाश होगा नहीं होगा होगा क्योंकि असमवा कारण समवाय कारण में रहेगा तो इसलिए असमवाय कारण नाश से द्रव्य द्रव्यनाश अगर आप सिद्धांती कह रहे हैं तो फिर समवायिक कारण नाश से द्रव्यनाश इसको मानने का जरूरत नहीं है क्योंकि वहां भी असमवा कारण का नाश होगा तो होने से हमको कारणता अवच्छेद एक हो जाएगा लाघव होगा इसलिए दो क्यों मानेंगे कारण ये पूर्व पक्ष कहेगा इसको अभिप्राय में रख करके पूर्व पक्ष कहता है कि देखिए अभी क्या होगा जहां पर असमवायिक कारण नाश से कार्य नाश मानेंगे एक ही कारण हो गया अभी नाश का किंतु कहीं ऐसा हुआ कि सामवाही कारण नाश हुआ प्रथम तंतुनाश हो गया अभी तंतु नाश होने से तो पटनाश अब नहीं मानेंगे क्योंकि आप असमिक कारण नाश से कार्य नाश मानेंगे तो तंतु नाश प्रथम क्षण होगा द्वितीय क्षण तंतु संयोग नाश होगा और तृतीय क्षण पटनाश होगा तो अभी तंतु तो नाश हो गया किंतु पटन कितने क्षण रहेगा दो क्षण रहेगा ये तो प्रथम माना जाता था कि कारण नहीं रहने पर भी एक क्षण रहना अभी तो आपने ये नया सिद्धांत तो बता करके कह दिए कि समवाय कारण नहीं रहने पर भी कार्य दो क्षण रहेगा तो अभी पूर्व पक्ष ये शंका दिखा रहा है दिनकरी में ननु तंतुसु विनष्टेश अर्थात प्रथम क्षण में तंतु नाश हुआ विनव समवाय कारणम द्रव्यस्य से स्थिति तंतु नाश प्रथम क्षण द्वितीय क्षण में क्या होगा तंतुसंयोग नाश और तृतीय क्षण पटनाश इसलिए तंतु संयोग तंतु तंतुनाश के बाद भी दो क्षण पटर रहेगा द्रव्य से पट से स्थिति सियाद तो सिद्धांत कहता है नच वाच्यम ये आप हमको दोष नहीं दिखाना क्यों इष्टापत्य अगर दो क्षण रहा तो क्या एक क्षण के जगह में दो क्षण रह जाएगा तो इसे क्या हुआ सिद्धांत कहता कि इष्टापत्य तो इष्टपति दो क्षण अधिक रहता है किन्तु कहता है कि लाभ तो ये हुआ कि कारणांतर कल्पने गौरवात कहीं असमवाय कारण ना सको द्रव्यनाश का कारण मानेंगे और कहीं समवायिक कारण ना सको द्रव्यनाश का कारण मानेंगे तो दो नाशक मतलब कारण तुन दोनों को मानना पड़ता है कारणांतर कार्यनाश से दो कारण मानना पड़ता है ये गौरव होगा अच्छा तो यहाँ तक कैसे थोड़ा जोर बोलेंगे भाई अभी भाई कारण ना सहित द्रव्यनाश के प्रति कारण हो जाएगा ताकि एक ही से काम चलेगा दोनों को मानने का जरूरत आवश्यक नहीं है कैसे दो से दो क्षण रहेगा ठीक है, है। नहीं है। द्रव्य नाशे समवाय कारण नशस्या पृथक कारण तो कल्पन न एव उपत्तो समवाय कारण मंत्र क्षणदेय व्यवस्थित अभी उपगम न उचित अच्छा ठीक है वो रामरुद्री में देख लीजिए इष्टापति रीति दिया है उसके आगे पंक्ति द्रव्य नु द्रव्यनाशे समवाय कारणनाशस्या पृथक कारण तो कल्पन न तो ये जो दो क्षण रहना ये दोष को निराकरण करने के लिए आप समवाय कारण नाश को भी पृथक कारण मान लीजिए मान लेना ही कल्पन व उप पत्तो समवायि कारण मंत्र क्षण द्वय द्रव्य स्थिति अभ्युपगम न उचित अर्थात ये पूर्वपक्ष कहेगा आप समवाय कारणों को भी मान लीजिए समवाय कारण नाश को भी द्रव्य नाश के प्रति कारण मान लीजिए ताकि ये जो हम आपको दोष दिखा रहे दो क्षण रहेगा ये दोष नहीं रहेगा आप इष्टापति क्यों कह रहे हैं तो सिद्धांति उसके लिए कह रहे हैं कि कारण कारणांतर कल्पना करना पड़ेगा गौरव होगा तो गौरव को दूर करने के लिए हम दो क्षण रहना ये मान लिया नहीं तो गौरव तो ये तो अर्थात तार्किक संग्रह के आधार पर तो दोनों माना गया है यहां तो ये कह रहे हैं कि एक अर्थात केवल कारण नाश को मानेगा अगर आप सामवायिक कारण नाश से द्रव्यनाश मान लेंगे तो एक क्षण में होगा किंतु जहां असमवाही कारण से द्रव्यनाश वहां समवायिक कारण नाश नहीं हुआ है केवल असमवाय कारण नाश होता है वहां भी एक क्षण इसलिए अर्थात मुख्य मत में कहेंगे समवायिक कारण नाश हुआ तो भी एक क्षण रह करके नाश होगा असमवाही कारण नाश हुआ तो भी एक क्षण अर्थात तंतु है किन्तु तंतु संयोग मात्र नाश हुआ तो तो भी एक क्षण रहेगा अर्थात मुख्य मत में तो एक क्षण ही है यह विचार दिखाए कि इष्टापति कह दिया अच्छा अभी आगे और विचार दिखा रहे हैं मान लीजिए कि सहस्र तंतु का है और नया एक लोग क्या कहेंगे कि अगर तीन चार तीन चार क्या एक तंतु का संयोग खुल गया अभी वो पट रहेगा नहीं रहेगा अभी नाश किस का हुआ पट का नाश हुआ ये पट कितना तंतु में था सहस्र तंतु का अभी सहस्र तंतु का पट जो नाश होगा तो बाकी नौ सौ में भी पट नाश हो रहा है नहीं हो रहा है हो रहा है किंतु वो ९९९ में तंतु संयोग नाश है नहीं है तभी कारण नहीं है किंतु कार्य हो रहा है ये तो अर्थात तो समानाधिकरण कार्य कारण नहीं हुए तो कार्य अगर समानाधिकरण नहीं हो रहे हैं तो कार्यकारण भाव बनेगा कैसे क्योंकि नियम है समानाधिकरण होने के ये अभी पूर्व पक्ष दूर से दिखा रहा है अतः द्रव्य नाश असमवाय कारण नाश्योर असमानधिकरण प्रथम हेतु हेतु मदभाव सहस्र यत्र पिंचित अच्छा देखिए रामरुद्री में दिया है कारण के आगे ननु कारणान्तरे इति प्रतीक दिया है उसके आगे ननु दैशिक विशेषणता द्रव्य प्रतियोगी का नाशम प्रति दैशिक विशेषणता संबंध अर्थात ये स्वरूप संबंध उसी स्थान पर रहेगा दैशिक विशेषणता अर्थात देश होगा उस परिच्छा स्वरूप संबंधी पट पट का नाश अर्थ पटनाश पटनाश्र देशिक विशेषणतवायिक न कारण प्रतियोगी का द्रव्य द्रव्य से पट पट असमवाय कारण का नाश पट असमवाय कारण कौन हो गया तंतु संयोग तंतु संयोग का नाश ये नाश का नाम क्या हो जाएगा तंतु संयोग नाश तो तंतु संयोग नाश से कारणत्व अर्थात द्रव्य नाश के प्रति असमवाय कारण नाश को कारण मानेंगे तो सिद्धांत ऐसा कह दिया तो असमवाय कारण नाश को कारण मानेंगे तो पूर्वपक्ष कह रहे यत्र तंतु संयोग नाशात सहस्र तंतु का पटनाश कभी कोई एक दो तंतु में संयोग नाश हो गया और सहस्र तंतु का पटनाश हुआ होने से तत्र संतु नाशा तंतु तंतु संयोग नाश अनधिकरण तंतुषुअपी तंतु संयोगनाश का जो अधिकरण नहीं है न स तंतु उसमें भी पटनाश उत्पत्तिया पटनाश तो किन्तु सहस्र तंतु में होगा होने से व्यविचार आपत्ति व्यविचार हुआ ध्वंस प्राग भाव प्रतियोगी समवायी देश मात्र भृतित्व कोई कहेगा कि ये जो ध्वंस तो एक तंतु का हुआ तंतु संयोग का किंतु व्यापक हो जाएगा सहस्त्र तंतु में इस प्रकार कोई शंका कर देगा उसका उत्तर देते हैं ध्वंस प्राग भाव प्रतियोगी समवायी देश मात्र भ्रतित्व तंतु संयोग का नाश हो रहा है प्रतियोगी हो गया तंतु संयोग उसका समवायी हो गया तंतु वही एक ही तंतु में वो रहेगा जो तंतु संयोग एक तंतु संयोग नाश हुआ वो वही एक ही तंतु में रहेगा नहीं कि व्यापक हो जाएगा सर्वत्र इस, इसे ठीक है एक तंतु का तो नहीं होगा दो तंतु हाँ ठीक है तो न्याय है ना इसलिए आपका बात बिल्कुल सत्य है क्योंकि <laughs> न्याय तो न्याय होता है अतिव्याप्ति नहीं होनी चाहिए अव्याप्ति भी नहीं होनी चाहिए अभी दिनक्री में द्रव्य नाश कारण द्रव्यनाश असामवायिक कारणनाश होधिको जो नौ सौ अठानबे तंतु में वहां तंतु नाश नहीं है किंतु नाश पटनाशर कथम हेतु हेतु हे मद्भाव चेत इसका उत्तर देते हैं अत्र आहु अच्छा उत्तर देगा अभी सिद्धांति प्रतिगितया द्रव्यनाश्वावच्छिम प्रति घट तो नाशत्व छिन्न घट ध्वंस अवच्छिन्न घटनाशत्व अवच्छिन्न घटनाशत्व से अवचिन्न कौन होगा घटनाशत्व इसे अवचिन्न कौन होगा घटनाशत्व से अवचिन्न घट हो जाएगा घटनाश ही होगा तो घटनाश द्रव्य नाशत्वावच्छि प्रति त तो अर्थात द्रव्य पद से पट ले लेंगे पट का विचार चल रहा था तो पट नाशत्वावच्छिन्नम अर्थात पटनाश नाश पट का प्रतियोगी कौन हो जाएगा पट प्रतियोगिता किस में पट में अभी नाश पट में किस संबंध रहेगा नाश पट में जाकर के रहेगा प्रतियोगिता संबंध से क्योंकि वो प्रतियोगी हुआ प्रतियोगिताया द्रव्यनाशत्वावच्छिन्न प्रति अर्थात प्रतियोगिता संबंधे न द्रव्यनाश पटनाश जाकर के पट में रहेगा क्योंकि पूर्व पक्ष शंका किया था कि वो नौ सौ तंतु में आप कैसे कार्य कारण भाव सिद्ध करेंगे तो सिद्धांति उसका उत्तर देता है ये अभी पट में लेकर के वो पटनाश को प्रतियोगिता सम्बंध से रखा और वो पट में वो तंतु संयोग को अगर रख पाएंगे पट में पट में अगर तंतु संयोग को रख पाएंगे तब कहेंगे कि कार्य कारण एक ही में पट में आ जाएंगे उसको दिखा रहे हैं स्व प्रतियोगी समवायी समवय तत्व स्वपद से तंतु संयोग नाश अभी आप कह रहे हैं कि दो तंतु का संयोग नाश हुआ ठीक है तो स्व प्रतियोगी स्व प्रतियोगी हो गया तंतु संयोग क्योंकि स्व-पद से ले रहे हैं तंतु संयोग नाश स्व-पद तो से तंतु संयोग नाश यहां तो दे दिया स्व से खाली नाशो दे दिया तंतु संयोग नाश तो स्व-पद से किसका ले रहे हैं तंतु संयोग नाश उसका प्रतियोगी कौन हो जाएगा तंतु संयोग उसका समवायी कौन हो जाएगा तंतु अभी तंतु संयोग का अभी कितने संयोग नाश हो रहा था दोनों का बीच में उसका समवायी अभी कितने हो जाएंगे वो दो ही होंगे तो सो प्रतियोगी समवायी समवायी तो हुए दो उसमें समवेत तो हुआ पट ये जो समवेत तो हुआ पट ये अभी पट दो में है क्या नहीं है तो अभी सो समवाये सो प्रतियोगी समवायी समवेत तो। ये कौन हो जाएगा स्व प्रतियोगी स्व प्रतियोगी कौन हो गया तंतु संयोग उसका समवायी कितने तंतु हो जाएंगे दो तंतु ये दो तंतु अभी क्या हो जाएंगे स्ववाई स्व प्रतियोगी समवायी हो गए और ये दो तंतु में पट है तो पट दो तंतु में है ना नहीं है और पूरा हजार में है तो अभी ये पट क्या हो जाएगा स्व प्रतियोगी समवायी समवेत अभी पट में क्या धर्म आएगा स्व प्रतियोगी समवायी समवे तत्व किस में आएगा पट में पट में क्या धर्म आया स्व प्रतियोगी समवायी समवे तत्व ये पट में आया तो यह धर्म जो पट में आया स्व पट में आया स्व प्रतियोगी समवायी समवय पट में आया तो इसे स्व आया नहीं आया उसका घटकत्वना स्व है अभी स्व भी पट में आया और स्व आप कितने तंतु का संयोग कह रहे थे ठीक है चलेगा अभी ये दो तंतु का संयोग ये भी पट में आया और पट में पट ध्वंस प्रतियोगिता संबंध से रह गया तो अभी आप कह रहे थे कि कार्य कारण ये समानाधिकरण नहीं हो पा रहे है अभी दिखा दिया पट में समानाधिकरण हो गए सिद्धांत दिखाया स्व प्रतियोगी समवायी समवेतत्व ये सम्बधे न बीच में काली को विशेषण दे दिया उसको बाद में देखेंगे स्व प्रतियोगी समवायी समवेतत्व सम्बन्धे नाशत्व हेतुता अर्थात पट नाश के प्रति तंतु संयोग नाश दो तंतु का संयोग नाश वो भी स्व प्रतियोगी समवायी समवेतत्व संबंधे शत्व है ना अर्थात वो एक नाश भी होना चाहिए तंतु संयोग नाश दो तंतु का संयोग नाश ये हेतु बन जाएगा पटनाश के प्रति सहस तंतु का पटनाश के प्रति दो तंतु का संयोग नाश भी हेतु बन जाएगा कार्य कारण दोनों को समानाधिकरण दिखा दिया सिद्धांती अधिकरण किसको बनाया अधिकरण कहा लेकर के दोनों को दिखा दिया पट में एक को प्रतियोगिता संबंध से रखा और दूसरा को सो प्रतियोगिता समवाय सम्बन्ध से तो, रख दिया तो होने से अभी कार्य कारण सम, समानधिकरण हो गए तो अभी और एक किंतु कहते हैं है को विशेषणता ये भी कहते हैं तो, कालिक विशेषणता ये नहीं कहने से आगे इसका पदकृत्य देंगे अभी खाली इतना कह देते है अभी स्व प्रतियोगी समवायी समवय तत्व स्व पद से तंतुनाश यह आगे कभी घटेगा मान लीजिए कि एक दिन के आगे ये चीज घटेगा अर्था शो अर्थात तंतु संयोग नाश ये एक दिन के बाद घटेगा तो आगे होने वाला तंतु संयोग ये भी इस संबंध से जाकर के पट में ही रहेगा जब होगा वो हो। तंतु संयोग नाश जब होगा तब तो इस संबंध से जाकर के पट में रहेगा तो कहेंगे ये भावी तंतु संयोग नाश इस संबंध से रहेगा इसको लेकर के वर्तमान पटनाश मान लीजिए इस प्रकार के दोष नहीं दिखाया जाए इसलिए कहते हैं कि काली का संबंध भी होना चाहिए ये जो तंतु संयोग को लेकर के पटों में रखते हैं स्व प्रतियोगी समवाय समवे संबंध से तंतु संयोग को पटो में लेकर के काली का संबंध से भी रखना है इससे क्या होगा तो कहेंगे काली का संबंध वर्तमानिक पदार्थ में ही होता है अर्थात जब तंतु संयोग तंतुसयोग का नाश तभी पटोनाश ऐसा नहीं कि भावी नाश को लेकर के आप भाव गठा पाएंगे इसलिए कालिक संबंध को भी ये लिया अर्थात इस संबंध से भी तंत्र संयोग नाश को, को लेकर के पट में रखना है अभी दो संबंध से स्व प्रतियोगी समवायी समवाय तत्व और काली का विशेषणता कालिक विशेषणता अर्थात ये वे स्वरूप संबंध है काली के संबंध से ये दोनों संबंध से किसको लेकर के कहा रखते हैं किसका नाश से पटनाश कर रहे हैं तंतु संयोग नाश ये दोनों संबंध से लेकर के वो तंतु संयोग नाश को कहा रख रहे हैं पट में रख रहे हैं प्रथम संयोग संबंध क्या है स्व प्रतियोगी समवाय समवय तत्व दूसरा संबंध क्या है काली विशेषणता का काली का संबंध कह देते हैं वो एक विशेषणता अर्थात एक स्वरूप संबंध है नहीं हुआ आ? वो नाश नहीं हुआ इसलिए तो वो लोग कहते हैं कि अगर दो तंतु का संयोग नाश हो गया तो भी पट हो गया तो फिर नया पट है अभी निकल गया तो किन्तु पट तो हम ओढ़े हैं कहते हैं इसको ईश्वर बनाए हैं वो ईश्वर सिद्ध करते हैं ना उससे खंडक को लेकर के ईश्वर सिद्ध करते हैं कैसे हाँ हाँ वो तो बहुत पहले हो गया बहुत पहले हो गया ना इस भूल <laughs> खंड घट को लेकर के ईश्वर सिद्ध किया है न तो प्रतियोगी समवाय समवय तत्व तो, कालिक का विशेषणता उभय संबंध है न हम ये स्व को लेकर के पट में रख रहे हैं रहने से वहां भी प्रतियोगिता सम्बंध है न पटना से रहा रहने से कार्यकार हो गया अच्छा हेतुता तभी दो संबंध आप दिए ये दो संबंध क्यों देते हैं उसके लिए कहते हैं अगर आप प्रथम संबंध नहीं देंगे प्रथम संबंध क्या है समवाय समत्व तो, नहीं देंगे तो एक संबंध रह जाएगा कौन सा संबंध काली का विशेषणता कहते हैं यह काली का संबंध से अर्थात तो काली का मात्र को ही संबंध मानेंगे तो कारणता अवच्छेद था का संबंध ते तो होता है तंतु संयोग नाश होता है कारण कारणता रहेगी तंतु संयोग नाश में और ये कारण को लेकर के आप रख रहे हैं पट में अभी कारणता अवच्छेद का संबंध जिस संबंध से कारणता रहती है ना जिस संबंध से कारण रहता है कारणता अवच्छेद का संबंध किसको लेंगे एक संबंध से कारणता कारण में रहेगा और दूसरा संबंध से कारण अपने स्थान पर रहेगा तभी तो कारणता का अवच्छेद का संबंध किसको लिया जाएगा जिस समझ से कारण रहेगा क्योंकि कारणता कारण में किस समझ से रहेगा वो सर्वदा निश्चित है तो जो सर्वदा एक रूप रहना है उसको अवच्छेद को मानने का क्या जरूरत है अवच्छेदक हम इसलिए दे रहे हैं कि दूसरों से भिन्न करवाने के लिए आज जो सर्वदा एक रूप है उसको अवच्छेद को मानने का कोई आवश्यक नहीं इसलिए जिस समझ से कारण रहेगा तो अगर आप कारणतः अवच्छेद केवल कालिक संबंध को ही मान लेंगे अर्थात तो आपका कारण हो रहा है तंतु संयोग नाश उसको लेकर के आप काली का संबंध मात्र से अगर पट में रखेंगे ऐसा अगर कहेंगे तो क्या हानि होगा दिखा रहे कालिक संबंध से कारणतः अवच्छेदक संबंधत्व घटादे है क्षणिकत्वापत्तिर घट क्षणिक हो जाएगा कैसे हो जाएगा तो कहते हैं आप अभी स्व प्रतियोगी समवायी समवे ये नहीं दे रहे हैं केवल काली का संबंध दे रहे हैं काली का घट उत्पन्न हो गया प्रथम क्षण द्वितीय क्षण में उस घट में काली का संबंध से कोई ध्वंस आकर के रहेगा नहीं रहेगा रहेगा आप कहते हैं कि कारणता अवच्छेद का सम्बंध काली का संबंध होना चाहिए तो कोई ना कोई ध्वंस अभी काली का संबंध से आकर के रह जाएगा और वे के ध्वंस है तो ध्वंसत्व न हेतुता कौन सा ध्वंस आप तो अभी शो को कारण तो आवश्यक कोटी में रखे ही नहीं इसलिए कोई भी ध्वंस कारण बन जाएगा काली का संबंध से कोई भी ध्वंस द्वितीय क्षण में घट में रह जाएगा तो घट क्षणिक हो जाएगा खाली घट नहीं सकल कार्य पदार्थ तो सब क्षणिक बन जाएंगे राम रुद्री में देखिये क्षणिकत्वापत्ति रीति उत्पत्ति क्षणम आरभ्य घटा दो चित नाश सत्वाण से आरंभ करके अर्थात एक क्षण और रहने का द्वितीय क्षण में आने का जरूरत नहीं हो बौध जैसा जिस क्षण में उत्पन्न होगा घट उसी क्षण में उसमें फिर कोई आकर के ध्वस रह जाएगा काली का संबंध से अर्थात जिस क्षण उत्पन्न होगा उसी क्षण नाश हो जाएगा अर्थात बौद्धों का क्षणिक तो हो जाएगा आप अभी कारणतः अवच्छेद का संबंध काली का संबंध अच्छा आदि समय पर ओम शंकरं शंकराचार्यं केशव वादरायं सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवत पुनः ईश्वर गुरुरात्मती मूर्ति विभागि व्योम वह व्याप्तहाय दक्षिणाूर्त नम